भाषार्थ और वह इंद्र बड़ी सेनाओं के साथ आया तथा अपने महान साध्य से द्यावा पृथ्वी को वशीभूत किया शत्रुओं के संघार के लिए आतुर इंद्र ने लोहे के बने हुए अस्त्र को धारण किया मित्र एवं वरुण के लिए मित्र के सुख के जनक को प्रहिष्ट किया भाषार्थ अब विविध शब्द करते, गर्जना करते, शत्रुओं का संघार करने वाले इंद्र के बल की प्रसिद्ध करने के लिए जल बहने लगा। उस बलशाली वृत्र ने जलों को धारण करके अंधकार से घिरा रखा था। उस समय अत्यंत तेजस्वी इंद्र ने वृत्र को अपने पराक्रम से मारा था, भाषार्थ। अपने-अपने महान सामर्थ से युद्ध करते हुए इंद्र एवं बृहत्र पहले अपनी वीरता दिखाकर आपस में युद्ध करने लगे। तब वित्र के नष्ट होने पर अत्यंत घोर अन्धकार नष्ट हो गया। तेजस्वी इंद्र सबसे पहले अपने महान सामर्थ से सबका स्वामी हो गया। भाषार्थ, हे इंद्र, वित्र संघार के अनंतर सब यज्ञकर्ता रित्विज सोमयुक्त इष्टुत से तेरे सामर्थ को बढ़ाते हैं। इंद्र के हनन साधन वज्र से ताडित दुर्धर्ष वित्र का नाश कर � भी अपनी ज्वालाओं से अन्न भक्षण करता है भाषार्थ हे स्तोताओं उत्कर्षमय वेद मंत्रों से युक्त एवं मित्र के प्रति प्रेमादार से कहने योग्य स्तुतियों से बहुत स्नेह भावों से युक्त इस इंद्र की प्रशंसा करो इंद्र ने दभीति राजा के लिए धूनी एवं चुमुरी नामक असुरों का संहार किया है वह श्रद्धा मन से श्रेष्ठ स्तुति को स्मरण करता है भाषार्थ हे इंद्र तू प्रचुर संपत्ति एवं श्रेष्ठ असुओं से युक्त संपूर्ण ईश्वरीय मुझे दे। सदैव अर्चना स्तोत्र पाठ करता हुआ, मैं जिन धनों की इच्छा करता हूँ, जिन उत्तम धन और स्तोत्र से हम सभी पाप कष्टों को पार करें। आज हम जो स्तोत्र बना रहे हैं, उसे तू प्रेम से जानकर ध्यान से ले चतुर दशोत्तर षटतम सुक्तम भासार्थ चारों ओर प्रकाशमान एवं प्रदीप्त अग्नि और आदित्य देवताओं ने तीनों लोकों को व्याप्त किया है अंतरिक्ष स्थित वायु ने उनकी पीत प्राप्त की जब सभी तेजों से युक्त अर्चनीय सूर्य के तेज को देवों ने प्राप्त किया तब उन्ह तीनों लोकों की रक्षा के लिए आकाशीय जल उत्पत्त की उत्पत्ति की भाषार्थ पृथ्वी आकाश एवं दुलोक में स्थित अग्नि सूर्य एवं वायु की हविर्दान के लिए भक्त उपासना करते हैं अनंतर बुद्धिमान श्रेष्ठ देव वह उपासना हम जानते हैं कांत दर्शी विद्वान श्रेष्ठ अग्नि आदि का मूल कारण निश्चित रूप से � उतकिष्ट एवं गूहिय व्रतों का मूल कारण भी वे जानते हैं। भाषार्थ, चार कोने वाली तरुण स्त्री की भात श्रेष्ठ रूप वाली में घृतादि हवि अर्पित होते हैं। इसमें स्तोत्रादि इस सभी कर्म ज्ञान अंतर्भूत हैं। उसमें हवि अर्पित करने वाले यजमान एवं पुरोहित बैठते हैं। इस वेदी में अग्नि � भाषार्थ एक अद्वितीय पक्षी अंतरिक्ष में संचार करता हुआ उसमें प्रवेश करता है वह ही इस सम्पूर्ण जगत विशेष रूप से देखता है उस देव को मैं उपासना द्वारा परिपक्व बुद्ध से निकट से देखता हूँ उसका एवं माता वाक का मिलन होने पर माता ने उसे प्रेम से अवग्रह किया और वह सचमुच ही माता के प्रेम में लीन हुआ भाषार्थ विद्वान बुद्धिमान लोग स्वेच्छ पालन तोषण करने वाले एक मेव अद्वितीय ईश्वर की स्तुति स्तोत्रों से नाना प्रकार से कल्पना करते हैं इतना ही नहीं वे यज्ञ में अनेक प्रकार के छंदों का उच्चारण करते हैं तथा प्रभु के बारह सोमपात्र निर्माण करते हैं भाषार्थ 36 और चार चालीस प्रकार के सोमपात्र स्थापित करते हैं तथा बारह प्रकार के छंद कहते हुए सोमपात्र रखते हैं Vriddán لوگ Is prakár Budjh se yagyaka nirmán kerke यज्ञ उस रथ को रिग्वेद एवं सामवेद से चलाते हैं। भाषार्थ इस यज्ञ रूप परमेश्वर के और भी चौदह विभूतियां हैं। उस यज्ञ को साथ में धावी होता स्तुति द्वारा संपादन करते हैं। उस व्यापक एवं पवित्र यज्ञ मार्ग का इस लोक में कौन वर्णन कर सकता है, जिस सुयोग्य मार्ग से देवसों बान करते हैं। में केवल अंग है आकाश जितने हैं उतना ही वह है ऐसा समझो क्योंकि सहस्त्रों प्रकार की उसकी महिमाएं है, हैं सामर्थ्य हैं ब्रह्म जितना अनेक प्रकार से विद्यमान है उतनी ही प्रकार की वर्णन करने वाली वाणी भी होती है भाषार्थ कौन विद्वान है जो छंदों की योजनाओं को उचित प्रकार से जानता है कौन धारण करने योग्य अंगों के उचित यज्ञारह वाणी को उच्चारित करता है? सब त्रित्तिजों के बीच आंखें ब्रह्मा के किस स्वतंत्र स्थान को कहते हैं? कौन विद्वान है जो इंद्र के दो अश्वों को अच्छी प्रकार से जानता है? भाषार्थ कुछ अस्त्र पृथ्वी की शेष सीमा तक अंतरिक्ष तक विचरण करते हैं। वे रथ की धुरा में ही जोते रहते हैं। इनको परिष्म दूर करने के लिए देव घास आदि देते हैं। जब नियंता सूर्य रथ में विराजमान होता है, पंच दशोत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ इस नए बालक अग्निका सामर्थ अदबुद है जो अपने माता पिता रूप द्यावा पृथ्वी के पास दूध पीने के लिए नहीं जाता जो स्तन दूध नहीं पीकर भी यह बालक उत्पन्न हुआ है वास्तव में द्यावा पृथ्वी सभी की काम दूधा है जन्म के साथ ही इसने जल्द ही महान दूत के कार्य का भार ग्रहण करके देवों क जो सबसे श्रेष्ठ कार्य करने वाला और दाता है उसका नाम अग्नि यजमानों ने रखा है जो अग्नि ज्योति रूप दांत से ज्वाला से जंगलों को अच्छी प्रकार से भक्षण करता है जुह नामक उच्च पात्र में अर्पित हवि को शोभन अग्नि ग्रहण करता है जैसे समर्थ पुष्ट ऋषभ घास खाता है भाषार्थ हे स्तोताहु तुम पक्षी की भांति वृक्ष अरण्य का आश्रय करने वाले तेजस्वी अन्न के दाता शब्द करने वाले सब जगह व्यापक वन को जलाने वाले उदक युक्त मुख से हवि हवन करने वाले अपने तेज से महान महत कार्य करने वाले और सूर्य की भांति मार्गों को प्रकाशित करने वाले अग्नि की स्तुति करो भाषार्थ हे जरा एवं दहनेक्षु जिस तेरे शत्रुओं से अपराभनीय सामर्थ्य वायु की भांति सर्वत्र विशेष रूप से रहता है योद्धाओं की भांति शीघ्र गति वाले और यज्ञ की उपासना के लिए रित्तिज लोग करते हुए बलशाली व्यापक तुझे सब प्रकार से प्राप्त करते हैं भाषार्थ अत्यंत स्तुत्य स्तुति करने वाले भक्तों क शत्रु का नाशक है वह अग्नि हम स्तुति करने वालों एवं हावी अर्पित करने वालों की रक्षा करे और वही अग्नि उन हमको अन्न रक्षा आदि प्रदान करे भाषार्थ हे श्रेष्ठ पिता वाले अग्नि बहुत बलशाली विपुल अन्न दान करने वाले अतिशय सामर्थ्य संपन्न सर्व ज्ञाता तेरी शीघ्रता से स्तुति करने विपत्ति के समय में अपने अप्रतिम पराक्रम बल से धनुष धारण करके वह अग्नि रक्षा करता है उस पूज्य सबसे श्रेष्ठ दाता अग्नि में उत्तम हवि अर्पित करता हूं उसकी स्तुति करता हूँ, भाषार्थ, बल का पीरक अग्नि कार्यकर्ता एवं विद्वान हम मानवों से धन की कामना से इस प्रकार स्थावित होता है। नित्रों की भांति जो त्रिप्त प्रसन्न या गेचु और दयों की भांति उत्तम अपने यशपूर्ण तेज से शत्रु मानवों को हराते हैं। भाषार्थ हे बल के पुत्र हे शक्तिशाली अग्नि तुझे इस तरह उपस्तुत को तेजस्वी वाणी स्थावित करती है हम तेरी स्तुति करते हैं हम तेरी कृपा से श्रेष्ठ वीर पुत्रों से युक्त हों तथा दीर्घतम श्रेष्ठ आयु को धारण करें भाषार्थ हे अग्नि इस प्रकार वृष्टिहग्य के पुत्र उपस्तुत नाम के दृष्टा ऋषियों ने तेरी इस्तुत की तू उन इस्तुत करने वाले तथा विद्वानों की रक्षा कर वशक वशक मंत्र बोलकर मुह और हाथ ऊपर उठाकर हवि समर्पित करने वाले तथा नमः नमः कहकर इस्तुत करने वाले इस्तोताओं का तू पालन कर